सांकर भाष्य अध्याय एक काल स्वभाव आदि की जगत कारणता का खंडन इदानिम कालादिनी ब्रह्म कारण ब्रह्मकारणवाद प्रतिपक्ष भूताचार विषय दर्शयती अब कारण वाद के विरोधी कालादि को विचार के विषय रूप से प्रदर्शित करती है काल स्वभाव नियधीक्षा भूताल योनि पुरुष इति चिंत्याम संयोग नवात्म तमीश सुख दुख तो काल स्वभाव नियति य भूत और पुरुष ये कारण है या नहीं इस पर विचारना चाहिए इसका संयोग भी अपने श्रेष्ठी आत्मा के अधीन होने के कारण कारण नहीं हो सकता तथा जीवात्मा भी सुख दुख के हेतु पुण्य पुण्यकर्मों के अधीन है इसलिए वह भी कारण नहीं हो सकता कालह स्वभाव इति योनि कारण सैलो नामूताम हेतु स्वभास्वभाो नाम पदार्थना प्रतिनियता शक्ति अग्नि रवि सममुण्यपापलक्षण कर्म तद्वा यदि कारण यदीक्षाकमी प्राप्ति भूतानका जोनि पुरषो वज्ञात्मा मुक्त प्रकार की कंजोनिरी चिंत्या चिंत निरूपणीय कचिज्योनिश्द प्रकृति वर्णयती तस्पक्षण ब्रह्मेती पूर्वोक कारण पदम अत्र अनुसंधेय काल स्वभाव इत्यादि इन सब के साथ योनि शब्द का संबंध है क्या काल योनि कारण हो सकता है संपूर्ण भूतों की रूपांतर प्राप्ति में जो हेतु है उसको काल कहते हैं इसी प्रकार क्या स्वभाव कारण है पदार्थों की नियत शक्ति का नाम स्वभाव है जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता अथवा क्या नियति कारण है पुण्य पाप रूप जो अभिषम जिनका फल कभी विपरीत नहीं होता कर्म है वे नियति कहे जाते हैं या यदीक्षा आकस्मिक घटना अथवा आकाशाधिभूत कारण है या पुरुष यानी विज्ञान आत्मा जगत का कारण है इस प्रकार उपरयुक्त रीत से यह विचारना यानी बतलाना चाहिए कि इसमें कौन कारण है कोई योनि शब्द का अर्थ प्रकृति बतलाते हैं उस अवस्था में पूर्व मंत्र में किम कारण ब्रह्मा इस प्रश्न में आए हुए कारण पद की यहाँ भी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए तत्र कालादि नाम तलादीना दर्शयति संयोग यहां इत्यादीनायमर्थ कि प्रत्येक कारणंभूत समूह ना चत्येक कारण्व संभवती दुद्धवादेश कालत्ता लोक कार्यकर्शना न चाप्यषा कालादीना सहयोग सामूहकारूहर संहते शेषेण आत्मनों विद्यम्वाद स्वातंत्री सृष्टिस्थित प्रलयनियमल कार्यक्रो आत्मा तह कारण सैदेवाद आत्मा ्यनीश सुख दुखे आत्मा जीव्यनीशो स्वतंत्रो न कारण अस्वातंत्राद्त्में सृष्ट्यादी हेतु न संभव कथन कथम अनीशत्म सुखदुखे सुखदुखे पुण्या पुण्यलक्षण से कर्मण विद्यम्वाद कर्म न स्वतंत्रचोक्यसृष्टिस्थितनेम साम्य नतः अथवा सुख सुखदुखादि भेद आध्यात्मक जगतो नीशो न इस पर स्प्रुति संयोग ईशा इत्यादि वाक्य से यह प्रदर्शित करती है कि काल आदि कारण नहीं है इसका अभिप्राय यो समझना चाहिए क्या काल स्वभाव आदि में से प्रत्येक ही कारण है अथवा उन सब का समूह कालादि में से प्रत्येक तो कारण हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा मानना प्रत्यक्ष वृद्ध है लोक में देश कालादि निमित्तों को परस्पर मिलकर ही कार्य करते देखा गया है और इन कालादि का संयोग यानि समूह भी कारण नहीं हो सकता है क्योंकि समूह यानि संहति परार्थ अर्थात शेष होती है और उसका शेषी आत्मा विद्यमान ही है अतः स्वतंत्र न होने के कारण वशिष्ठ स्थिति प्रणय और प्रेरणा रूप कार्य करने में समर्थ नहीं है तब तो आत्मा कारण हो ही सकता है इस पर कहते हैं आत्माप्य नहीं सुख दुख हेतु तो, अर्थात आत्मा यानी जीव भी अनीस अस्वतंत्र है वह भी सृष्टि आदि का कारण नहीं है तात्पर्य यह है कि अस्वतंत्रता के ही कारण आत्मा का भी सृष्टि आदि में हेतु तो होना संभव नहीं है इसकी अस्वतंत्रता कैसे है सो तो बताते हैं सुख सुख-दुख हेतु तो है सुख दुख के हेतु भूत पुण्य पुण्य रूप कर्म विद्यमान है अतः उन कर्मों के अधीन होने से इसकी अस्वतंत्रता है इसी से त्रिलोकी की सृष्टि स्थिति और नियमन में इसका सामर्थ्य नहीं ही है यही इसका अभिप्राय है अथवा यो समझना चाहिए कि आत्मा सुख दुखादि के हेतुभूत आध्यात्मिकादि भेदों वाले जगत का इस कारण नहीं है क्योंकि जो आध्यात्मिकादि भेदों वाला जगत आत्मा के बंधन और दुख का कारण है उनकी वह स्वतंत्रता से स्वयं भी क्यों रचना करेगा ध्यान के द्वारा ऋषियों को कारणभूत ब्रह्मशक्ति का साक्षात्कार एवं पक्षांतराड़ी निराकृत्य प्रमाणातर गोचरे वस्तुनी प्रकारातरम अपश्यंतों ध्यान योगानुगमेन परम मूल कारणम स्वयमे प्रतिपेद इत्याह इस प्रकार अन्य सब पक्षों का निराकरण कर अब श्रुति यह बतलाती है कि उन ब्रह्मवेत्ताओं ने प्रमाणांतर से ज्ञान न होने वाले उस मूल तत्व के विषय में अन्य किसी उपाय की गति न देखकर ध्यान योग के अनुशीलन द्वारा उस परम मूल कारण को स्वयं ही अनुभव कर लिया ते ध्यान जोगा अश्य देवात्मशक्तिगूठां कारण निखिलानिता कालात्मयुक्तान्यधिदेठ त्य उन्होंने ध्यान योग का अनुवर्तन कर अपने गुणों से आच्छादित परमात्मा की शक्ति का साक्षात्कार किया जो परमात्मा की अकेले ही काल से लेकर आत्मा पर्यंत समस्त कारणों के अधिष्ठान है ते ध्यान योगेति ध्यान नाम चित्तकाग्रम तदे योगो ध्यातव्य नैने ध्यात्यस्वीकारोपाए तमनुगता सामता अपश्य दृष्टवत्मशक्ति ते ध्यान योगागता इत्यादि ध्यानचि की एकाग्रता को कहते हैं और वही योग है जिसके द्वारा चित्त को युक्त किया जाए इस व्युत्पत्ति के अनुसार ध्येय वस्तु के ग्रहण का उपाय ही योग है उसका अनुगमन कर अर्थात समाहित हो उन्होंने देवात्म शक्ति का दर्शन साक्षात्कार किया पूर्वोकमेव प्रश्न समुदाय परिहाराणाम सूत्र मुद मुतर प्रत्येक प्रपंचयते त्राय प्रश्न संग्रह किम ब्रह्म कारण आहोस्वित कालादि तथा किम कारण ब्रह्मा होलक्षण कार्य कारण व कारण व कारण भी कि मुदान उत निमित्त अथवोभय कारण ब्रह्म किं लक्षण अकारण वा ब्रह्म किं इति प्रश्न समुदाय और उसके समाधानों का जो सूत्र पहले कहा जा चुका है उसी को अब आगे प्रत्येक का विस्तार करके कहा जाएगा इनमें प्रश्न समुदाय तो इस प्रकार है क्या ब्रह्म जगत का कारण है अथवा कालादि तथा ब्रह्म कारण है या कार्य कारण से अतीत अथवा ब्रह्म कारण है या नहीं यदि कारण है भी तो उपादान कारण है या निमित्त कारण अथवा दोनों प्रकार का कारण होने पर भी ब्रह्म का लक्षण क्या है और यदि वह कारण नहीं है तो भी उसका क्या लक्षण है तत्राया परिहार न कारणम नापि अकारभ न चम चोपादन च न स्वतः चोभुक्त अद्वित परमात्म न स्वतःविम से कारण्वाद निप तदे प्रयोजक निष्कृष्य दर्शयती दवात्मशक्ति देवस्या द्योतनायुक्त मयिनो महेश्वर से परमात्म आत्मूतातंत्रता न प्रधानादि सांख्यपरिकनावत्थगूता स्वतंत्रता शक्ति कारणम अप्य दर्शयति चयां तो प्रकृति विद्या परमेश्वर इस प्रश्न समुदाय का यह उत्तर है ब्रह्म न कारण है अकारण है न कारण कारण है उभय रूप है न इन दोनों से भिन्न है न निमित्त कारण है न उपादान कारण है और न दोनों प्रकार का कारण है यह कहना यह है कि अद्वितीय परमात्मा का कारणत्व उपादानत्व अथवा निमित्तत्व स्वतः कुछ भी नहीं है जिस उपाधि के कारण इसका कारणत्वादि है उसी कारण यानी निमित्त का उपादान कर और उसी को प्रयोगक प्रयोजक निश्चित करके देवाम इत्यादि वाक्य से दिखाते हैं उन्होंने देव दोतनादि युक्त मायावी महेश्वर परमात्मा की स्वरूपभूता अस्वतंत्रता शक्ति को कारण रूप से देखा सांख्य मत द्वारा कल्पना किए हुए प्रधान आदि के समान उससे भिन्न किसी स्वतंत्रता शक्ति को नहीं आगे श्रुति यह दिखलावेगी भी माया को प्रकृति जानो और मायावी को महेश्वर तथा ब्राह्मे ऐसा चतुर्विशति भेद भिन्ना माया परा प्रकृति समुत्था तथा च माँध्यक्षे न प्रकृति सूते सचराचरमी इसी प्रकरण इसी प्रकार ब्रह्मपुराण में कहा है यह चौबीस प्रकार के भेदों वाली माया परमात्मा से प्रकट हुई उसी की परा प्रकृति है तथा गीता में कहा है बुझ अधिष्ठान के द्वारा प्रकृति चराचर को उत्पन्न करती है स्वगुण प्रकृति कार्यभूत पृथिव्यादिभि निगूणा संवृता कार्य कारण कारणाकार सेभूतवाद कार्यापेणोपलब्धु अयोग्याथ तथा च चकृति कार्यत्म गुणा दर्शयती व्यास व्यासा सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा हा कैसी शक्ति को देख जो अपने गुणों से प्रकृति के कार्यभूत पृथ्वी आदि से निगूढ़ आच्छादित थी अर्थात कारण का स्वरूप कार्य के स्वरूप से दब जाने कार के कारण जो कार्य के पृथक अपने स्वरूप से उपलब्ध होने योग्य नहीं थी गुण प्रकृति के कार्य है यह बात सत्व रज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण हैं इस वाक्य से व्यास जी भी दिखलाते हैं यह यह कारणानीति कौशौ देव यशेय विश्वजननी शक्तिरभ्युपगम्यतराह यहनि यखिला युक्तानी काल कालपुरुष संयुक्ता स्वभादी काल स्वभाव मंत्रोक्ता अठिति अधिश्टि, अतिमेको अद्वितीयः परमात्मा तस्य तर शक्ति कपश्यनि वाक्यथ है यह विश्व को उत्पन्न करने वाली शक्ति जिसकी समझी जाती है वह देव कौन है इस पर कहते हैं यह कारण इत्यादि जो एक अद्वितीय परमात्मा पहले बताए हुए कालात्म युक्त समस्त कारणों को काल और आत्मा से युक्त अर्थात काल और पुरुष से संयुक्त स्वभाव आदि को जो कि काल स्वभाव है इत्यादि मंत्र में बतलाए गए हैं अधिष्ठित निमित्त करता है उसी की शक्ति को जगत के कारण रूप से देखा ऐसा इस वाक्य का तात्पर्य है अथवा शक्तिम देवामशक्ति देवाश्वरूपेणस्थिता शक्ति तथा चर्वूतेसु सर्वात्म यहाक्ति परा तव गुणाश्रया नमस्वताई परतीता गोचरा वाचा मनता ताम विशेषा देवताम परम इति प्रपंचयति स्वभावादीनाम आकारणत्वम अज्ञान से भाव कवयो वजती मयी सृजते विश्वत एकद्ध न द्वितया तस्थु एक वर्णो बहुधा शक्तिगा स्वगुणुण सर्विदीर्वा सभीर्गूढ़ा कार्य कारण विर्मुक्त पूर्णाननंदय ब्रह्मात्मनानुपलभ्यमान अथवा देवात्मशक्ति देवात्मना अर्थात ईश्वर रूप से स्थित शक्ति को देखा ऐसी ही यह भाग के भी है हे सर्वात्मन आपके जो गुणों की आश्रय भूता अपराशक्ति समस्त भूतों में स्थित है हे परमेश्वर उस नित्या शक्ति को नमस्कार है जो वाणी तथा मन से अतीत और अगोचर एवं निर्विशेष है तथा ज्ञान और ध्यान से जिसका भली भांति विवेक हो सकता है उस परा देवता की मैं वंदना करता हूँ इसके अतिरिक्त श्रुति स्वभाव आदि जगत के कारण नहीं है अज्ञान ही कारण है इस बात का आगे विस्तार पूर्वक वर्णन करेगी यथा कोई कोई विद्वान स्वभाव को ही जगत का कारण बतलाते हैं इत्यादि माई परमेश्वर इस विश्व की रचना करता है एक रुद्र ही है परमार्थधि ब्रह्मविद्ता दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते वर्ण जाति आदि विभेदों से रहित जिन एकमात्र अद्वितीय परमात्मा ने अपनी नाना प्रकार की शक्तियों के योग से अनेकों वर्णों की सृष्टि की है इत्यादि कैसी शक्ति को देखा अपने गुणों से यानी आदि ईश्वरीय गुणों से अथवा सत्वादि प्रकृति के गुणों से निगूढ़ देखा अर्थात जो कार्यकारण भाव से रहित पूर्णानंद द्वितीय परब्रम्ह से अभिन्न होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सकती ऐसी शक्ति को देखा कौसौ देव यह कारणा कारणाननि पूर्ववतः अथवा देवस्य से परमेश्वर सेत्म भूता जगदुदय स्थिति लय हेतुभूता ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका शक्ति यथा चोक्त वह देव कौन है इसका उत्तर देते हैं जो सब कारणों का अधिष्ठान है इत्यादि पूर्व समझना चाहिए अथवा देव यानी परमेश्वर की स्वरूप भूता अर्थात जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय की हेतुभूता ब्रह्मा विष्णु और शिव रूपा शक्ति को देखा ऐसा ही कहा भी है शक्तो यस्य देवस्य ब्रह्म विष्णु इति विष्णु शिवा प्रधाना ब्रह्मण प्रधान ब्रह्मशक्त स्वगुण सत्वेन विष्णु रजसा ब्रह्मा तमसा महेश्वरः। जिस देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूपा शक्तियां हैं इत्यादि तथा हे ब्रह्मण ब्रह्मा विष्णु और शिव ये ब्रह्मा की प्रधान शक्तियां हैं इत्यादि स्वगुण अर्थात रज और तम से युक्त सत्वादि गुण रूप उपाधि के कारण ही वह सत्व से विष्णु रज से ब्रह्मा और तम से महेश्वर कहा जाता है सत्वाद्युपाधि संबंधात स्वरूपेण निरुपाधि पूर्णानंदा द्वितीय ब्रह्मात्म नैवानुपलभ्यमना पर ब्रह्मण शिष्टाधि कुरस्थाभेद्रिप्त शक्तिद्यवहारो न पुनस्तभेद्रि् तथा चो सर्गस्त्यंतक ब्रह्म विष्णुशिवात्मकां स भगवा नेके एव नेक इति वे सत्स्वतूर्णनद्वितय ब्रह्म से तो उपलब्धो हिन्ही शक्ति ये परम ब्रह्म के ही सृष्टि आदि कार्य करते हैं इसके लिए अवस्था भेद के आधार पर इनमें शक्ति भेद का व्यवहार होता है तात्विक भेद के कारण नहीं ऐसा ही कहा भी है वह एक ही भगवान जनार्दन उत्पत्ति स्थिति और महा संघार कारिणी ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप संज्ञाओं को प्राप्त हो जाता है प्रथम ईश्वरात्मनायी रूपेणविष ब्रह्म स पुनर्मृतिपेण ऋधाम व्यवतिषे तेन चूपेण सृष्टि ते संहारूपनियमना करोति तथा च दर्शयति चुति परमनाकार सत ईसनी संचुको चांतकाले संसृज्य विश्वाभुना गोपाल ईश निभि जन्ने परमशक्ति विशेषणा ब्रह्म विष्णु विष्णुशिवा ब्रह्म इति ब्रह्मशक्त स्मृत परमशक्तिरती परदेवता पर परब्रह्म पहले तो ईश्वर स्वरूप मायामय रूप से स्थित होता है फिर वह मूर्त रूप होकर तीन प्रकार का हो जाता है उस त्रिविध रूप से वह जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार और निमनादि कार्य करता है इसी प्रकार श्रुति भी शक्ति के द्वारा परमात्मा के निमनादि कार्य प्रदर्शित करती है परमात्मा अपनी ईश्वनी शक्तियों से लोगों का शासन करता है वह सभी प्राणियों के भीतर विराजमान भी है उसने समस्त लोगों की सृष्टि करके उसकी रक्षा करते हुए प्रलय काल आने पर सबको अपने में ही लीन कर लिया इत्यादि यहाँ इसने भी उत्पत्ति कारणी परम शक्तियों से ऐसा विशेषण दिया है इससे जाना जाता है कि ब्रह्म ही अपनी शक्तियों द्वारा सृष्टि आदि कार्य करता है तथा हे ब्रह्मण ब्रह्मा विष्णु और महादेव ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ हैं इस स्मृति के अनुसार परम शक्ति भी ही इस पद से इन परम देवताओं का ही ग्रहण होता है अथवा देवात्मशक्ति मिति देवस्ात्मा चक्तिश्चय चा, पर परतराम् ब्रह्मणोवस्थाभेदस्ता प्रकृतिपुररापूताेणवस्थिता परात्परतरा शक्ति कहना अप्यम स्वूपूत प्रदर्शयति भोक्ता सर्वं प्रेरिता मोक्म ब्रह्मवेतत् वेत यदा ब्रह्मवेतत् इति स्वगुण ब्रह्म परकृत्यादि विशेषण उपाधिफिरगूढ़ा तथा च एको चर्शयतिभूतेसु गूदर्शन गूढ़मनु प्रविष्ट यो वेद निहत गुहायां इह सत नजानती दवांतर यूवत्त अथवा देवात्म शक्ति देवता आत्मा और शक्ति ये जिस परब्रह्म के अवस्था भेद हैं उस प्रकृति पुरुष और ईश्वर की स्वरूप भूता ब्रह्म रूप से स्थित परात्पर शक्ति को उन्होंने कारण रूप से देखा ऐसा ही इन तीनों के स्वरूप भूत ब्रह्म का भोगता अर्थात जीव भोग्य अर्थात प्राकृतिक प्रपंच और प्रेयक अर्थात यंत्रयामी इन तीनों को परमात्मा जानकर फिर तीन भेदों में बताए हुए समस्त तत्वों को ब्रह्म ही समझे तथा जिस समय इन तीनों को ब्रह्म रूप से अनुभव करता है इन वाक्यों से श्रुति उल्लेख करेगी उस शक्ति को है। ब्रह्म के आश्रित प्रकृति आदि विशेषण रूप उपाधियों से आच्छादित देखा ऐसा ही समस्त भूतों में छिपा हुआ एक देव है इत्यादि वाक्य से श्रुति आगे दिखावेगी तथा इसी अर्थ में उस कठिनता से दिखने वाले प्रच्छ रूप से अनुप्रविष्ट को जो बुद्धिप गुहा में छिपे हुए उस देव को जानता है इसी देह के भीतर विद्यमान रहते हुए भी इंद्रियां उसे नहीं जानती इत्यादि अन्य श्रुतियाँ भी हैं यह कारणाने इत्यादि वाक्य का अर्थ पुर्वत है अथवा देवात्मनो दोतनात्मन प्रकाश स्वरूप से ज्योतिषाम ज्योतिरूप्रज्ञान घन स्वरूप परमात्मो स्थिति ले नियमन विशेष विषयाम जगदुदयस्थि ल लयम नियमनशेष विष विषयाँ शक्ति सामथ्यम अपश्यति स्वगुण स्वभष्टभूत सर्व सर्व सृतिर्गूढ़ास्तूपेण अवस्थित शक्तिमात्रेनालभ्यम तथा चानातरव्या शक्तिम दर्शयति न त्य कारण चमस्याभ्य दृश्य से पर शक्ति विवर्धन शूयते स्वभावकी ज्ञान बल क्रिया अथवा देवात्मा द्योतनात्मक प्रकाशस्वरूप अर्थात समस्त तेजों के तेज प्रज्ञान घनमूर्ति परमात्मा की जगत का सृजन पालन संहार और नियंत्रण करने वाली शक्ति अर्थात सामर्थ्य को देखा जो स्वगुण ही सर्वज्ञ सर्वे सित्वादि अपने ही अंशभूत गुणों से आच्छादित होने के कारण उन उन विशेष रूपों से स्थित रहने के कारण अपने शक्ति मात्र शुद्ध रूप से उपलब्ध नहीं हो सकती इसी प्रकार आगे चलकर श्रुति उस शक्ति को अन्य किन्हीं प्रमाणों से आज्ञे ही प्रदर्शित करेगी उस परमात्मा का कोई कार्य देह या कारण इंद्रिय नहीं है उसके समान या उससे अधिक भी कोई नहीं है उसकी नाना प्रकार की पराशक्ति और स्वाभाविक ज्ञान के प्रभाव से होने वाली क्रिया सुनी जाती है शेष अर्थ अर्थपूर्वत है इति सामान्य मन्यत कारण देवात्म मिति प्रश्ने परिहारे च ये ये पक्षभेदा प्रदर्शिता सर्वे संग्रहिता उत्तर प्रपंचा अप्रस्तुत प्रपंचनायोगा प्रश्नोत्तरदर्शना चारण सेदुषाष्टवादा चोक्त चा इष्ट हि विदुषा लोकेसधारण तथा च चुत्यंतरे व्याख्या भेदः चकक्षुत गोपालीतिपद से व्याख्याभेद गोपाः इति गोपालीत्याणावोपाल अपश्यम गोपालीत्या आदित्यो गोपाः इति अथ कस्मादुच्य ब्रह्म इतरभ्य बृहति बृह्यति तस्दुच्य परम ब्रह्मुत ब्रह्मपद्स पादान रूपेणार्थ भेद श्रुतव दर्शितः है किम कारण और देवात्म इस प्रश्न और उत्तर में जो जो पक्ष भेद दिखाए गए हैं उन सब का यहाँ श्रुति में संक्षेप से संग्रह किया हुआ है क्योंकि आगे इन सब का विस्तार से निरूपण किया गया है तथा अप्रस्तुत विषय का विस्तार करना उचित नहीं होता और इनके विषय में तो प्रश्नोत्तर भी देखे गए हैं पुटनोद इससे भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त पक्ष श्रुति सम्मत ही है क्योंकि यहाँ जितने पक्षांतर दिखाए गए हैं उन सब में प्रमाण पूर्वक श्रुति की भी सहमति दिखाई ही गई है इसका संक्षेप और विस्तार से जो वर्णन किया गया है वह तो विद्वानों को इष्ट होने के कारण है ऐसा ही कहा भी है लोक में संक्षेप और विस्तार पूर्वक विषय को निश्चित करना विद्वानों को इष्ट ही है इसी प्रकार एक दूसरी श्रुति में एक बार आए हुए गोपाम स्पत की व्याख्या का भेद स्वयं श्रुति ने ही दिखाया है वहां अपश्यम गोपा मिथ्याह प्राणा वै गोपाह ऐसा कहा है और फिर दोबारा अपश्यम गोपा मिथ्याह असौ व आदित्यो गोपाह ऐसा कहा है इसी प्रकार यह ब्रह्म क्यों कहा जाता है ऐसा कह कर बढ़ा हुआ है और बढ़ाता है इसलिए यह पर ब्रह्म कहा जाता है ऐसा कहकर श्रुति में एक बार आए हुए ब्रह्मपद का स्वयं श्रुति ने ही निमित्त और उपादान भेद से अर्थभेद दिखलाया है एवं तावद देवात्म देवात्मशक्ति यह कारणा निखिला कालात्मना युक्ता ने अधिकेक सितीय से परमात्मन स्वरूपेण रूपे सर्वग्यत्वाद सत्य रूपेण च देवात्मत्व अमायित्वेन शक्ति च कारण मात्वरूप देवात्मसदनंदयपेन इतानि तमेव सर्वात्मन दर्शय योह अनन्यत्व कार्यकारतिदन वाचारंभम विकारो दर्शने नामधेय मृत्ति केव के सत्यंति दर्शन नाद्वित पूर्वाणपरनेमकवागगोचरासान संस्तमितेदिस्दानब्रह्मात्म प्रदर्शय अनाह प्रकृत प्रपंचभ्रांता प्राप्त पर ईश्वरात्मना सर्व्ञपत पाप्मा देवता ब्रह्मादिपेण क्याण वैश्वरादिपेण च मोक्षेक्षित शुद्ध्यता स यदि पितृलोकमेट विश्वश्वरिया माम वा मैं शंकरम वा प्रयाति इत्यादि देवता दीवता सायुज प्राप्तर्थ वैश्वा नदी प्राप्तर्थ चोपाशन वैदिक कर्म वैदिकसिद्धि च दर्शयति यदि कार्य कारण कार्यकारणेण स्वूपेणि चिस्सदनंद द्वितीय ब्रह्मात्मन व्यवस्थितम न सै तदा भोग्य नियंत्रभावे संसार मोक्षयोह, अभाव भोग्यभोक्तंत्री संसारमोक्षर अभाविणो भावन साधनभूत प्रपंचसाभालदातुश्वरियावात् भावात ईश्वर दर्शय भावात तथा दर्शयति हेतु इति तथा च चोक्षर अभाव एव तस्थ्य प्रपंचादर्शयती एक पाद नोक्षिपति सलीलांस उच्चरण सेद विंद न सत्यम नृतम भवेसुजाप्येक पाद नोक्षिपत्यादी तथा च्रुति पाद सेश्वाभूता मृत दिवे त्र प्रथम मंत्रेण सर्वात्म ब्रह्मचक्रम दर्शयति द्वितीय ना नदी रूपे ना। इस प्रकार यहाँ तक परमात्मा की शक्ति को देखा और जो अकेले ही काल और आत्मा के सहित सब का अधिष्ठान है इन दो श्रुति के अर्थों से एक ही परमात्मा के स्वरूप और शक्ति रूप से निमित्त और उपादान कारण होने का मायावी रूप से ईश्वर देवता और सर्वज्ञादि होने का और अमायिक रूप से सत्य ज्ञानानंद स्वरूप एवं अद्विती होने का संक्षेप में वर्णन किया गया अब कार्य और कारण की अभिन्नता का प्रतिपादन करती हुई श्रुति उसी को सर्वरूप दिखलाती है तथा विकार वाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है केवल मृत्यु का ही सत्य है इस दृष्टांत के द्वारा समर्थित जो अद्वितीय कार्य कारण भाव शून्य नेति नैतिक स्वरूप वाणी का अभिषय क्षुधादि विकारों से असंस्पृष्ट सर्वभेदरहित सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तत्व है उसे प्रदर्शित करने की इच्छा से स्वभाव से ही प्रपंच रूप भ्रांतिमयी अवस्था को प्राप्त हुए परब्रह्म ब्रह्म की जो सर्वज्ञत्व और पाप शून्यवादि रूप ईश्वर भाव से ब्रह्मादिरूप देवभाव से आकाशादिरूप कार्यभाव से और वैश्वादि रूप से मोक्षापेक्षित चित्तशुद्धि तथा यदि वह प्रतिलोक की कामना वाला होता है इत्यादि श्रुति के अनुसार संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्ति वह सर्वदा मुझे या शंकर को प्राप्त होता है इत्यादि प्रमाण के अनुसार इष्ट देव से सायुज्य प्राप्ति एवं वैश्वान राधि भावों की प्राप्ति के लिए उपासना है उसको तथा संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्म परंपरा को प्रदर्शित करती है यदि परमात्मा कार्यकारण रूप से और स्वरूपतः सच्चिदानंद द्वितीय ब्रह्म रूप से स्थित न होता तो भोगता भोग्य और नियंता का अभाव हो जाने से संसार और मोक्ष का भी अभाव हो जाता क्योंकि अधिकारी के न रहने से न तो उसका साधन भूत प्रपंच रहता है और न उसे साधन का फल देने वाला ईश्वर ही तथा ईश्वर ही संसार मोक्ष स्थिति और बंधन का हेतु है यह शास्त्र वाक्य संसारादि के हेतुभूत ईश्वर को सिद्ध करता है और ईश्वर के न रहने पर तो संसार और मोक्ष का अभाव हो ही जाता चाहिए था अतः उसकी सिद्धि के लिए सनस सुजात जी भी एकम पादम नोख इत्यादि वाक्य से यह बतलाते हुए कि हंस परमात्मा जल संसार से ऊपर रहते हुए भी अपना एक पाद नहीं निकालता यदि वह स्वरूप आनंद का अनुभव करने लगे तो न सत्य मोक्ष ही रहे और न मिथ्या संसार ही ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रपंचादि की स्थिति दिखलाते हैं ऐसा ही संपूर्ण भूत परमात्मा के एक पाद हैं और उसके अमृत में तीन पद द्युलोक में है वह श्रुति भी बतलाती है यह श्रुति पहले मंत्र से सर्वात्मा ब्रह्म को चक्र रूप से और दूसरे मंत्र से नदी रूप से प्रदर्शित करती है